संक्षिप्त महाभारत दुर्योधन का को का सात्यकी का का पराक्रम, द्वारा वृद्ध और घटोत्कच के साथ युद्ध संजय कहते हैं महाराज जो स्थान पहले धूल और अंधकार से आछन्न हो रहा था वह दीपकों के प्रकाश से आलोकित हो उठा रत्न सोने की, की दीवटो पर सुगंधित तेल से भरे हुए हजारों दीपक जगमगा रहे थे जैसे असंख्य नक्षत्रों से आकाश सुशोभित होता है उसी प्रकार उन दीप से उस की हो रही थी उस समय हाथी सवार, हाथी सवारों से और घुड़सवार घुड़सवारों से डूब गए रथियों का रथियों के साथ मुकाबला होने लगा सेना का भयकर संहार आरम्भ हो गया अर्जुन बड़ी फुर्ती के साथ राजाओं का व्र करते हुए कौरव सेना का विनाश करने लगे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 संजय ने कहा महाराज उस रात्रि दुर्योधन ने आचार्य द्रोण की सलाह लेकर अपने भाइयों तथा कर्ण कर्णसेन से शल तथा उन सब के अनुचरों से कहा तुम सब लोग पूर्ण सावधान रह कर पराक्रम करते हुए पीछे रह कर आचार्य द्रोण की रक्षा करो कृतवर्मा दक्षिण पहिये की और शल्य उत्तर वाले पहिए की रक्षा करे इसके बाद त्रिगर्थ देश के महारथी वीरों में से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 अतः इस समय आचार्य की रक्षा ही हमारे लिए सबसे बढ़कर काम है सुरक्षित रहने पर आचार्य अवश्य पांडवों और का नाश कर डालेंगे फिर अस्वस्थ को नष्ट कर देगा कल अर्जुन को परास्त करेगा और युद्ध की दीक्षा लेकर मैं भीमसेन पर विजय पाऊंगा इनके मरने पर बाकी पांडव तेजहीन हो जाएंगे फिर तो उन्हें मेरे सभी योद्धा नष्ट कर सकते हैं इस प्रकार सुदीर्घ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 उधर राजा ने पांडवों पांचालों और सोमकों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग का वध करने के लिए उन पर एक टूट पड़ो। राजा की आज्ञा पाकर वे पांचाल और आदि छत्री भैरवनाथ करते हुए द्रोण पर चढ़ आए उस समय तो कृतवर्मा ने युधेश् को और भूरी ने सात्ी को रोका सहदेव का कर्ण ने और भीम का दुर्योधन में सामना किया शकुवी ने नकुल को आगे बढ़ने से रोका शिखंडी का कृपाचार्य ने और द्रुपद का दुशासन सामना किया महाराज सन्न ने विराट का वारण किया नकुलंदन शता भी द्रोण की ओर बढ़ा आ रहा था उसे चित्र सन में बाढ़ मार कर रोक दिया महारथी अर्जुन का राक्षस अलंबस ने मुकाबला किया तर आचार्य ने शत्रु सेना का संघार आरंभ किया किंतु पांचाल राजकुमार ने वहां पहुंचकर की तथा पांडवों की ओर से जो दूसरे दूसरे महारथी लड़ने को आए उन्हें आपके महारथियों ने अपने पराक्रम से रोक दिया के जब युधि को रोका तो उन्होंने वर्ष उसे पहले पांच फिर बीस बीस बाणों से मारकर बेहद दिया इससे कृतवर्मा क्रोध में भर गया और एक मारकर उसने धर्मराज का धनुष दिया। फिर साथ से उन्हें किया। ने दूसरा हाँ तथा तो छाती में दस बाढ़ मारे उनकी चोट से वह काप उठा और रोष में भरकर उसने सात बाणों से उन्हें खूब घायल किया तब वि ने उनके धनुष और दस्ताने काट गिराए फिर उसके ऊपर पांच तीखे भैया प्रहार किया वे भल्य उसका बहुमूल्य कवच छेद कर पृथ्वी में समा गए कृतवर्मा ने पलक मारते ही दूसरा धनुष हाथ में लिया और पांडव नंदर को साठ तथा उनके सार्थी को नौ बाणों से बिंद डाला यदि एक ने उसके ऊपर शक्ति छोड़ी वह शक्ति कृतवर्मा की दाही बा धरती में समा गयी तब कृतवर्मा ने आधे ही देश में जुटेठ के घोड़ो और सारथियों को मारकर उन्हें रथहीन कर दिया अब उन्होंने ढाल और तलवार हाथ में ली, कृतवर्मा ने उन्हें भिन्न हुआ तो उसके बाणों के प्रहार से पीड़ित होकर जिले चेर वहां से भाग गए तब कृतवर्मा द्रोणाचार्य के रथ के पहिए की रक्षा करने लगा महाराज भूरी ने महाराषिक्तिकी का सामना किया इससे सात ने क्रोध में भरकर पांच पांच बाढ़ों से उसकी छाती में घाव कर दिया उसके रक्त की धारा बहने लगी। तब भूरी ने भी की भुजाओं के धनुष मार को काट डाला फिर उसकी छाती में नौ बाढ़ मारकर उसे घायल कर डाला भूर ने भी दूसरा धनुष लेकर तुरंत बदला लिया उसने तीन बालों से सातकी को घायल करके एक भल मारकर उसका धनुष्वी दिया अब तो सात्यकी के क्रोध की सीमा न रही उसने एक प्रचंड वेग वाली शक्ति से पुनः घोर की छाती पर प्रहार किया उस शक्ति ने एक महारथी अस्वस्थ थामा ने बड़े वेग से सातिकी पर धावा किया और उसके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी जब एक महारथी घटोत कर घोर गर्जना करता हुआ अस्वस्थामा के ऊपर टूट पड़ा और व्रथ के धूरे के समान स्थूल बाणों की वृक्ष करने लगा उसने वज्र तथा अश्नी के समान बाण, श्रीमुख, समानी और विकर्ण आदि अस्त्रों की झड़ी लगा दी यह एक अश्वस्थामा ने दिव्यास्त्रों से अभिमंत्रित किए हुए बार बार कर उस घोर अस्त्र वृक्ष को शांत कर दिया और राक्षस के ऊपर अपने बाणों की वर्षा आरंभ की तो घटोत्क और अस्वस्थामा में घोर युद्ध होने लगा उस समय रात्रि का अंधकार खूब गाढ़ा हो चुका था ने अस्वस्थामा की में दस मार मारे चोट का मूर्खित होकर वह की ध्वजा के सहारे बैठ गया थोड़ी देर में जब उसे होश हुआ तो उसने यमदंड के समान एक भयंकर बाढ़ घटोत्कर्ष के ऊपर छोड़ा वह बाढ़ उसकी छाती छेद कर पृथ्वी में घुस गया और घटोत्कित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा उसे बेहोर देखकर सारथी तुरंत रणभूमि से बाहर ले गया